संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व बलराम जी की सलाह से सबका समंतक पंचक में जाना तथा वहां भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का आरंभ वैश्वपायण जी कहते हैं राजा जनवे इस प्रकार होने वाले उस तुम्ल युद्ध की बात सुनकर क्षेत्राष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने संजय से पूछा सूत गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देख मेरे पुत्र ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया संजय ने कहा महाराज बलराम जी को वहां उपस्थित देख दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई राजा युधिष्ठ तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन करके बैठने को आसन दे कुशल समाचार पूछने लगे तब बलराम जी ने उनसे कहा राजन मैंने ऋषियों के मुंह से सुना है कि क्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है देवता ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं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 और वे समन्त पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गजा ले पांडवों के साथ पैदल ही चला उस समय शखनाद होने लगा और सूर वीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गई तत्पश्चात वे सब लोग गुरु क्षेत्र की सीमा में आए फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ में पहुंचे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 मेरा भीमसेन के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है उसको आप सब लोग पास ही बैठ कर देखिए दुर्योधन की इस राय को सबने पसंद किया फिर सब लोग बैठ गए चारों राजाओं की मंडली बैठी और बीच में भगवान बलराम जी विराजमान हुए क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे वैशंपान जी कहते हैं यह प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र ने बड़ा दुख धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ उन्होंने संजय से कहा सूत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 आपके पुत्र ने मेघ के समान गर्जना करके जब भीम को युद्ध के लिए ललकारा उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी चलने लगी धूल की वर्षा शुरू हो गई और चारों दिशाओं में अंधकार आ गया आकाश से सैकड़ों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी बिना अमावस्या के ही सूर्य पर ग्रहण लग गया वृक्षों तथा वनों के साथ धरती ढोलने लगी पर्वतों के शिखर टूट टूटकर जमीन पर पड़ने लगे कुओं के पानी में बाढ़ आ गई किसी का शरीर नहीं दिखाई देता तो भी देहधारी किसी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। इन सब की को देखकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भैया आपके हृदय में जो काटा कसकता रहता है उसे आज निकाल फेंकूंगा इस पापी को गजा से मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा अब यह पुनः हसनापुर में नहीं प्रवेश करने पाएगा इस दुष्ट ने मेरे बिछौने पर सांप छोड़ा भोजन में प्रमाण में ले जाकर मुझे पानी में गिरवाया, भवन में जलाने का प्रयत्न किया सभा में हंसी उड़ाई हम लोगों का सर्वस्व छीना तथा इसी के कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा आज सबका बदला चुका कर, मैं उन दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा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 वर्णावत में राजा धित्राष्ट्र ने और तूने जो पाप किए थे उन्हें आज याद कर ले तूस्वी द्रौपदी को जो प्लेस पहुंचाया जुए के समय तूने और ने मिलकर जो राजा के साथ वंचना की उन सब का बदला चुकाऊंगा खुशी की बात यह है कि आज तू सामने दिखाई दे रहा है तेरे ही कारण पितामह भीष्म कर्ण तथा सन्न जैसे वीर मारे गए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 भीमसेन ने ये बातें बड़े जोर से कही थी इन्हें सुनकर आपके पुत्र ने बेधड़क जवाब दिया इतनी शेखी बघारने से क्या होगा? चुपचाप लड़ाई कर आज तेरा युद्ध का सारा हौसला देता हूँ दुर्योधन तो को तू दूसरे साधारण लोगों के समान मत समझ या तेरे जैसे किसी भी मनुष्य की धमकी से नहीं डरता मैं तो इसे सौभाग्य समझता हूँ मेरे मन में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि तेरे साथ गदा युद्ध होता सो आज देवताओं ने उसे पूर्ण कर दिया अब बहुत बड़ से कोई लाभ नहीं है। पराक्रम के द्वारा अपनी को सत्य करके दिखा, दुर्योधन की बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े दुर्योधन ने भी गर्जन करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया फिर दोनों